ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक पंद्रह समाधि है द्वार भाग एक सत्य क्या है क्या उसे अंशता पाया जा सकता है और यदि नहीं तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है क्योंकि हर एक मनुष्य संत होना संभव नहीं है यह पूछा है पहली बात तो यह संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है संभावनाओं को कोई वास्तविकता में परिणित न करे ये दूसरी बात है ये दूसरी बात है कि कोई बीज वृक्ष ना बन पाए लेकिन हर बीज वृक्ष होने के लिए अपने अंतस से निर्णय थे। इन हर बीज की यह संभावना है यह पोटेंशियलिटी है कि वो वृक्ष बन सकता है न बने ये बिल्कुल दूसरी बात है खाद ना मिले और भूमि ना मिले और पानी ना मिले और रोशनी ना मिले तो बीज मर जाए यह हो सकता है लेकिन बीज की संभावना जरूर थी संत होना प्रत्येक मनुष्य की संभावना है इसलिए पहले तो अपने मन से यह ख्याल निकाल दें कि संतत्व कुछ लोगों का विशेष अधिकार है संतत्व कुछ विशेष लोगों का अधिकार नहीं और जिन लोगों ने यह प्रचलित की है यह धारणा वो केवल अपने अहंकार के परिपोषण के लिए क्योंकि इस बात से अहंकार परिपोषण मिलता है कि अगर मैं कहूं कि संत होना बड़ा दुरु है बहुत थोड़े से लोगों के लिए संभव है और फिर मैं ये कहूं वह बहुत थोड़े से लोग ही संत हो सकते हैं ये कुछ लोगों की अहंता की तृप्ति का मार्ग भर है अन्यथा संत होना सबकी संभावना है क्योंकि सत्य को उपलब्ध करने के लिए सबके लिए सुविधा और गुंजाइश है मैंने कहा कि ये दूसरी बात है कि आप उपलब्ध ना हो सकें। उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे आपकी संभावना नहीं जिम्मेवार होगी हम सारे लोग यहां बैठे हैं उठ के चलने की हम सबकी शक्ति है लेकिन हम ना चले और बैठे रहें शक्तियां तो उन्हें सक्रिय करने से ज्ञात होती है जब तक सक्रिय ना करें ज्ञात नहीं होती अभी आप यहां बैठे हैं हमको ज्ञात भी नहीं हो सकता कि आप चल सकते हैं। और आप भी अगर अपने भीतर खोजेंगे तो चलने की शक्ति मिलेगी आपको? एक बैठा हुआ आदमी अपने भीतर खोजे कि मेरे भीतर चलने की शक्ति कहां है तो उसे कैसे पता चलेगी उसे पता भी नहीं चलेगी वो सोचेगा कि चलने की शक्ति कहां है बैठा हुआ आदमी कितना ही अपने भीतर तलाश उसे कोई स्थान ना मिलेगा जिसको वो कह सके कि ये मेरी चलने की शक्ति है जब तक कि वो चल के ना देखे चल के देखने से पता चलेगा कि चलने की शक्ति है या नहीं और संत बनने की प्रक्रिया से गुजर कर देखना होगा कि वो हमारी संभावना है या नहीं जो उसे प्रयोग ही नहीं करेंगे उन्हें जरूर वो संभावना ऐसी प्रतीत होगी कि कुछ लोगों की है ये गलत है तो पहली तो यही बात समझे कि सत्य को पाने के लिए सबका अधिकार है वो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है उसमें किसी के लिए कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है दूसरी बात पूछा है कि सत्य क्या है और क्या उसे अंशता पाया जा सकता है सत्य को अंशता नहीं पाया जाता क्योंकि सत्य अखंड है उसके टुकड़े नहीं हो सकते यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आदमी को अभी थोड़ा सा सत्य मिल गया है फिर थोड़ा और मिलेगा फिर थोड़ा और मिलेगा ऐसा नहीं होता सत्य तो इकट्ठा ही उपलब्ध होता है यानी वो क्रम से ग्रेजुअल नहीं मिलता तो पूरा मिलता है विस्फोट से मिलता है लेकिन अगर ये बात मैं कहूंगा कि वो इकट्ठा ही मिलता है तो बहुत गबड़ाहट मालूम होगी क्योंकि हम इतने कमजोर लोग हम उसे इकट्ठा कैसे पा सकेंगे एक आदमी छत पर चढ़ने को जाता है छत तो इकट्ठी ही मिलती है जब वो छत पर पहुंचता है लेकिन सीढ़ियां वो कम से चढ़ लेता है लेकिन किसी भी सीढ़ी पर वो छत नहीं होता है पहली सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत नहीं है और अंतिम सीढ़ी पर तब होता तब भी छत तो नहीं होता छत के करीब तो होने लगता है लेकिन छत नहीं होता सत्य के करीब तो क्रम हुआ जा सकता है लेकिन सत्य जब उपलब्ध होता है तो पूरा उपलब्ध होता है नी सत्य की निकटता तो क्रम से मिलती है लेकिन सत्य की उपलब्धि पूर्णता होती है वो कभी खंड में नहीं होती टुकड़ों में नहीं होती इसे स्मरण रखें। तो जो मैंने भूमिका कही है साधना की वो सीढ़ियां हैं उनसे सत्य नहीं मिलेगा सत्य की निकटता मिलेगी और जब अंतिम सीढ़ी पर आकर जिसको मैंने भाव की शून्यता कहा है जब भाव की सुनता को कोई छलांग लगा जाता है तो वो सत्य को उपलब्ध हो जाता है तब सत्य पूरा ही मिलता है इन टोटलिटी वो समग्रता में उपलब्ध होता है परमात्मा के खंडित अनुभव नहीं होते परमात्मा का अनुभव अखंड होता है लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बहुत खंडों में विभाजित है इसे स्मरण इस रखें सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्रमिक है और खंडों में विभाजित है लेकिन सत्य विभाजित नहीं इसलिए ऐसा ना सोचें कि हम कमजोर लोग पूरे सत्य को कैसे पा सकेंगे अगर वो थोड़ा थोड़ा मिलता होता तो शायद हम पा भी लेते नहीं हम भी उसे पा सकेंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चलना होता है कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता है कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता है रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चला जाता है चला जाता लेकिन मंजिल हमेशा इकट्ठी मिलती है मंजिल थोड़ी थोड़ी नहीं मिलती से स्मरण रखेंगे और फिर पूछा कि सत्य क्या है उसे शब्दों में बताने का कोई उपाय नहीं आज तक मनुष्य की वाणी से नहीं कहा जा सका और ऐसा नहीं है कि भविष्य में कहा जा सकेगा ऐसा नहीं है कि पीछे मनुष्य के पास भाषा इतनी समृद्ध ना थी कि वह नहीं कह सका और आगे कह सकेगा कभी नहीं कहा जा सकेगा उसका कारण है मनुष्य की जो भाषा विकसित हुई है वो उसके लोक व्यवहार के लिए हुई है भाषा का जन्म लोक व्यवहार के लिए हुआ है भाषा का जन्म सत्य को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ और जिन लोगों ने भाषा बनाई है उनमें से शायद ही कोई सत्य को जानता है इसलिए सत्य के लिए कोई शब्द भी नहीं है और जिन लोगों ने सत्य को पाया है उन्होंने भाषा से नहीं पाया मौन होकर पाया है उन्हें जब सत्य उपलब्ध हुआ तब वे परिपूर्ण मौन थे वहां कोई शब्द नहीं था इसलिए बड़ी कठिनाई है जब वो लौट के कहना शुरू करते हैं तो एक खाली रह जाता है जो कि सत्य का है उसके लिए कोई शब्द देना संभव नहीं होता या जब वे शब्द देते हैं तब शब्द अधूरे पड़ जाते हैं और छोटे पड़ जाते हैं और उन्हीं शब्दों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। उन्हीं शब्दों पर क्योंकि सब शब्द अधूरे रहते हैं वो सत्य को प्रकट नहीं कर पाते वो इशारों की तरह हैं, जैसे कोई चांद को अंगुली दिखाए और हम उसकी उंगुली को पकड़ने की यही चांद है तो दिक्कत शुरू हो जाएगी अंगुली चांद नहीं है अंगुली केवल इशारा है और जो इशारे को पकड़ लेगा वो दिक्कत में पड़ जाएगा इशारे को छोड़ना पड़ता है ताकि वो दिखाई पड़ सके जिसकी तरफ इशारा है शब्दों को छोड़ देना होता है तब सत्य का थोड़ा सा अनुभव होता है जो शब्दों को पकड़ लेता है वो सत्य के अनुभव से वंचित हो जाता इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको कहूं कि सत्य क्या है और अगर कोई कहता हो तो वो आत्मवंचना में है अगर कोई कहता हो तो वो खुद धोखे में है और दूसरों को धोखे में डाल रहा है सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं है लेकिन हां सत्य को कैसे पाया जा सकता है इसे कहने का उपाय मेथड तो बताया जा सकता है सत्य को पाने का उसकी पद्धति तो बताई जा सकती है लेकिन सत्य क्या है ये नहीं बताया जा सकता सत्य को जानने के पद्धतियां हैं सत्य की कोई परिभाषाएं नहीं सत्य को जानने की पद्धतियां हैं लेकिन परिभाषाएं है नहीं उस पद्धति की हमने इन तीन दिनों में चर्चा की है ये जरूर लगेगा कि हम सत्य को बिल्कुल छोड़ गए सत्य को बहुत दफा कहा लेकिन कुछ बताया नहीं कि सत्य क्या है उसे नहीं बताया जा सकता उसे जाना जा सकता है सत्य को बताया नहीं जा सकता जाना जा सकता है उसे आप जानेंगे पद्धति बताई जा सकती है सत्य का अनुभव आपका होगा सत्य का अनुभव हमेशा वैयक्तिक है उसका कोई कम्युनिकेशन कोई संवाद एक दूसरे को संभव नहीं इसलिए यह तो मैं नहीं कहूंगा कि सत्य क्या है इसलिए नहीं कि उसे रोकना चाहता हूं बल्कि इसलिए कि उसे कहा नहीं जा सकता जब कभी बहुत पीछे अतीत में एक दुफा ऐसा हुआ उपनिषदों के समय में एक ऋषि से किसी ने जाके पूछा सत्य क्या है उस ऋषि ने बहुत गौर से उस आदमी को देखा उसने दोबारा पूछा कि सत्य क्या है उसने तीसरी बार पूछा कि सत्य क्या है उस ऋषि ने कहा मैं बार बार कहता हूं लेकिन तुम समझते नहीं व्यक्ति बोला आप कैसी बात कर रहे हैं मैंने तीन बार पूछा आप तीन ही बार चुप थे और आप कहते हैं मैं बार बार कहता हूं उसने कहा काश तुम मेरे चुप होने को देख पाते तो तुम समझते कि सत्य क्या है काश तुम मेरे साइलेंस को मेरे मौन को देख पाते तो समझते कि सत्य क्या है वही रास्ता है उसे कहने का जिन्होंने जाना है वे चुप हो जाते हैं और जब सत्य की बात की जाती है तो वे, वे मौन हो जाते हैं अगर आप भी मौन हो सके तो उसे जान सकते हैं अगर आप मौन ना हो तो उसे नहीं जान सकते सत्य को आप जान सकते हैं लेकिन जना नहीं सकते हैं। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि सत्य क्या है क्योंकि नहीं कहा जा सकता है फिर पूछा है कि जन्म के कर्मों के फल स्वरूप ही मनुष्य कर्म जीवन बना हुआ है तो फिर इस जन्म में मनुष्य के अधिकार में क्या है पूछा है कि अतीत के जीवन और अतीत के कर्म और अतीत में किए हुए जो भी जीवन के संस्कार हैं यदि हम उनसे ही परिचालित होते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं बहुत ही ठीक पूछा है अगर ये बात सच हो कि मनुष्य बिल्कुल अतीत के कर्मों से बंधा है तो उसके हाथ में वर्तमान में करने को क्या रह जाएगा और अगर ये सच हो कि मनुष्य अतीत के कर्मों से बिल्कुल नहीं बंधा है तो करने का फायदा क्या रह जाएगा क्योंकि अगर अतीत के कर्मों से नहीं बंधा है तो अभी जो करेगा कल उनसे बंधा नहीं रह जाएगा तो अगर आज शुभ करेगा तो कल उसे शुभ के मिलने की संभावना नहीं होनी चाहिए अगर अतीत के कर्मों से बंधा हो पूरी तरह तो करने में कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि कर ही नहीं सकता कुछ पूरी तरह बंधा है और अगर पूरी तरह स्वतंत्र हो तो करने में कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि वो हो कर लेगा और कल उससे मुक्त हो जाएगा उसके साथ उसका किया हुआ नहीं होगा इसलिए मनुष्य न तो पूरी तरह बंधा हुआ है और न पूरी तरह मुक्त है उसका एक पैर बंधा है और एक खुला है एक दफा हजरत अली से किसी ने पूछा ठीक यही बात पूछी हजरत अली से किसी ने पूछा कि मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है अपने कर्मों में अली ने कहा अपना एक पैर ऊपर उठाओ अली ने कहा अपना एक पैर ऊपर उठाओ वह आदमी स्वतंत्र था बाया उठाए या दायां उठाए उसने अपना बायां पैर ऊपर उठाया अली ने कहा दूसरा भी उठा लो बोला आप पागल हैं दूसरा नहीं उठा सकता हूं अली ने कहा क्यों उसने कहा एक उठाने को स्वतंत्र था अली ने कहा ऐसा ही मनुष्य का जीवन है उसमें हमेशा दो पैर हैं आपके पास और एक उठाने को आप हमेशा स्वतंत्र एक हमेशा बंधा हुआ है इसलिए संभावना है कि जो बंधा है उसे मुक्त कर सकें उसके द्वारा जो कि अभी उठने को स्वतंत्र है और यह भी संभावना है कि उसे भी बांध सके उसके द्वारा जो कि बंधा है अतीत में आपने जो किया है वो आपने किया है आप स्वतंत्र थे करने को आपने किया है आपका एक हिस्सा जड़ हो गया है और परतंत्र हो गया है लेकिन आपका एक हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है उसके विपरीत करने को आप मुक्त हैं उसके विपरीत करके आप उसको खंडित कर सकते हैं उससे भिन्न को करके आप उसे विनष्ट कर सकते हैं उससे श्रेष्ठ करके आप उसको विसर्जित कर सकते हैं मनुष्य के हाथ में है कि वह अतीत संस्कारों को भी धो डाले आपने कल तक क्रोध किया था क्रोध करने को आप स्वतंत्र थे निश्चित ही जो आदमी 20 वर्षों से रोज क्रोध करता रहा है वो क्रोध से बंध जाया था बन जाने का मतलब यह है एक आदमी जिसने 20 साल से क्रोध किया है निरंतर वो एक दिन सुबह सोकर उठता है और अपने बिस्तर के पास अपनी चप्पले नहीं पाता एक यह आदमी और एक वो आदमी जिसने 20 सालों से क्रोध नहीं किया वो भी सुबह उठता और बिस्तर के पास अपनी चप्पल नहीं पाता किसमें इस बात से क्रोध के पैदा होने की संभावना अधिक है उस आदमी में जिसने 20 साल से क्रोध किया क्रोध पैदा होगा इस अर्थों में वो बंधा है क्योंकि 20 साल की आदत तत्म उसमें क्रोध पैदा कर देगी कि जो उसने चाहा था वो नहीं हुआ इस अर्थों में वो बंधा है कि 20 साल का एक संस्कार उसे आज भी वैसे ही काम करने को प्रेरित करेगा कि करो जो तुमने निरंतर किया है लेकिन क्या वो इतना बंधा है कि क्रोधित ना हो यह उसकी संभावना नहीं इतना कोई कभी नहीं बना है अगर वो इसी वक्त सचेत हो जाए तो रुक सकता है क्रोध को क्रोध को ना आने दे ये उसकी संभावना है आए हुए क्रोध को परिणित कर ले ये उसकी संभावना है और अगर वो ये करता है तो 20 साल की आदत थोड़ी दिक्कत तो देगी लेकिन पूरी तरह नहीं रोक सकती है क्योंकि जिसने आदत बनाई थी अगर वो खिलाफ चला गया है तो तोड़ने के लिए स्वतंत्र है दस पांच दफे के प्रयोग करके वो से मुक्त हो सकता है कर्म बांधते हैं लेकिन बांध ही नहीं लेते कर्म जकड़ते हैं लेकिन जकड़ ही नहीं लेते उनकी जंजीरें हैं लेकिन सब जंजीरें टूट जाती हैं ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो ना टूटे और जो ना टूटे उसको जंजीर भी नहीं कह सकेंगे जंजीर बांधती है लेकिन सब जंजीरें खुलने की क्षमता रखती है अगर ऐसी कोई जंजीर हो जो फिर खोल ही ना सके उसको जंजीर भी नहीं कह सकिएगा जंजीर वही है जो बांध भी सके और खोल भी सके तो कर्म बंधन है इसी अर्थों में कि निर्बंधन भी हो सकता है और हमारी चेतना हमेशा स्वतंत्र है हमने जो कदम उठाए हैं हम जिस रास्ते पर चल जाए हैं उसको लौटने को हम हमेशा स्वतंत्र हैं तो अतीत आपको बांधे हुए है लेकिन भविष्य आपका मुक्त है एक पैर बंधा है और एक खुला है अतीत का एक पैर बंधा हुआ है भविष्य का एक पैर खुला हुआ है आप चाहे तो इस भविष्य के पैर को भी उसी दिशा में उठा सकते हैं जिसमें आपने अतीत के पैर को बांधा है आप बंधते चले जाएंगे आप चाहें तो इस भविष्य के पैर को अतीत की दिशा से विपरीत उठा सकते हैं आप खुलते चले जाएंगे या आपके हाथ में है उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं जहां दोनों पैर खुल जाए और उस स्थिति को हम परिपूर्ण निम्नतम नरक कहेंगे जहां दोनों पैर बंद जाए इस वजह से अतीत से घबराने की जरूरत नहीं है ना पिछले जन्मों से घबराने की जरूरत है जिसने वे कदम उठाए थे वह अब भी कदम उठाने को स्वतंत्र है पूछा है साक्षी होकर कौन विचार करता है जब आप साक्षी होते हैं तो विचार नहीं होता विचार आपने किया कि आप साक्षी नहीं रह जाएंगे मैं एक बगीचे में खड़ा हूं और एक फूल का साक्षी हो जाऊं तो मैं फूल को देखूंगा सिर्फ देखूंगा तो साक्षी हूं और अगर मैंने सोचना शुरू किया तो फिर मैं साक्षी नहीं हूं जिस घड़ी में सोचूंगा उस घड़ी फूल मेरी आंख से हट जाएगा सोचने का पर्दा बीच में आ जाए जब मैं एक फूल को देख के कहूंगा फूल सुंदर है तो जिस घड़ी मेरा मन कह रहा है फूल सुंदर है उस वक्त फूल देख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि मन दो काम एक साथ नहीं करता है एक जीना सा पर्दा बीच में आ जाएगा और अगर मैं सोचने लगा कि इस फूल को मैंने पहले भी देखा है और ये फूल परिचित है तो फूल मेरी आंख से ओझल हो गया है अब मैं भ्रम हूं कि मैं देख रहा हूं अपने एक मित्र को दूर से आए हुए मैं एक बार नदी पर नौका के लिए ले गया था वे बहुत दूर के देशों से लौटे थे उन्होंने बहुत और बहुत और झीलें देखी थी। वे सब उनके ख्यालों से भरे हुए थे जब मैं पूरे चांद की रात में उनको नौका पे ले गया तो वे स्विटरलैंड की झीलों की बातें करते रहे और कश्मीर की झीलों की बातें करते रहे जब हम घंटे भर बाद वापिस लौटे तो उन्होंने रास्ते में मुझसे कहा कि जहां आप ले गए थे वो जगह बड़ी रम थी मैंने कहा आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं उसको आपने देखा भी नहीं क्योंकि मैं पूरे वक्त अनुभव किया कि आप स्विट्जरलैंड में हो सकते हैं कश्मीर में हो सकते हैं जिस नाव में हम बैठे थे वहां आप नहीं थे और तब मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं मैंने उनको निवेदन किया कि जब आप स्विट्जरलैंड में रहे होंगे तो आप कहीं और रहे होंगे और जब आप कश्मीर में रहे होंगे तो आप उस झील पर न रहे होंगे जिसकी आप बातें कर रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि न केवल मैं ये कहता हूं कि जिस झील पर मैं ले गया था उसको आपने नहीं देखा मैं आपको ये कहता हूं आपने कोई झील नहीं देखी आपके ख्याल के पर्दे आपको साक्षी नहीं होने देते आपका विचार आपको दृष्टा नहीं होने देता जब हम विचार को छोड़ते हैं जब विचार को हम अलग करते हैं तब हम साक्षी होते हैं विचार की निर्जरा से साक्षी हुआ जाता है तो जब मैं कह रहा हूं हम साक्षी हो रहे हैं तो पूछा जाए कि कौन विचार कर रहा है नहीं कोई विचार नहीं कर रहा है मात्र साक्षी रह गया है और वो मात्र साक्षी जो है हमारा वही हमारी अंतरात्मा है अगर आप परिपूर्ण साक्षी की स्थिति में रह जाएं कि कोई विचार की तरंग नहीं उठती है कोई विचार की लहर नहीं उठती है तो आप अपने में प्रवेश करेंगे वैसे जैसे किसी सागर पर कोई लहर ना उठती हो कोई लहर ना उठती हो कोई कंपन ना आता हो तो उसकी सतह शांत हो जाए और हम उसकी सतह में झांकने में समर्थ हो जाएं विचार तरंग है और विचार बीमारी है और विचार एक उत्तेजना है विचार की उत्तेजना को खोकर हम साक्षी को उपलब्ध होते हैं तो जब हम साक्षी होते हैं तब विचार कोई भी नहीं करता है और जब हम विचार करते हैं तब तो हम साक्षी नहीं रह जाते विचार और साक्षी में विरोध है इसलिए हमने पूरा प्रयास किया इस ध्यान की पद्धति को समझने में हम असल में विचार छोड़ने को प्रयोग किए हैं और जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें विचार को छीन करके छोड़ रहे हैं ताकि वो स्थिति रह जाए जब विचार तो नहीं है और विचारक है विचारक से मैं मतलब जो विचार करता था वो तो मौजूद है लेकिन विचार नहीं कर रहा है जब वो विचार नहीं करेगा तो उसमें दर्शन होगा ये समझ लें विचार और दर्शन विपरीत बातें हैं। इसलिए तो मैंने पीछे कहा कि केवल अंधे लोग विचार करते हैं जिनकी आंखें वो विचार नहीं करते समझे अगर मेरे पास आंखे नहीं हैं और मुझे इस मकान से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाजा कहां है अगर मेरे पास आंखे नहीं है और मुझे इस भवन से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाजा कहाँ है और अगर मेरे पास आंखें हैं तो क्या मैं विचार करूंगा मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा सवाल यह है कि अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा मैं विचार क्यों करूंगा जिनके पास जितनी आंखें कम हैं उतनी वे ज्यादा विचार करते हैं दुनिया उनको विचारक कहती है और हम उनको अंधा कहेंगे और जिनके पास जितनी ज्यादा आंखें हैं वे उतना कम विचार करते हैं महावीर और बुद्ध विचारक नहीं थे मैं सुनता हूं बड़े बड़े समझदार लोग भी उनको कहते हैं कि महान विचारक थी ये बिल्कुल झूठी बात है वे बिल्कुल भी विचारक नहीं थे क्योंकि वे अंधे नहीं थे हम उनको अपने मुल्क में दृष्टा कहते हैं इसलिए हम अपने मुल्क में हम अपने मुल्क में इस पद्धति का जो शास्त्र है उसको दर्शन कहते हैं दर्शन का मतलब देखना हम उसको फिलोसॉफी नहीं कहते फिलोसफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है सामान्यतः फिलॉसफी से हम दर्शन का अर्थ कर लेते हैं वो गलत है भारत के दर्शन को इंडियन फिलॉसफी कहना बिल्कुल गलत है वो फिलॉसफी है ही नहीं फिलॉसफी का मतलब है चिंतन विचार मनन सबका मतलब सब छोड़ देना पश्चिम में विचारक हुए हैं पश्चिम की फिलोसफी है उन्होंने विचार किया है कि सत्य क्या है वो इसका विचार करते हैं हमारे मुल्क में इसका विचार नहीं करते कि सत्य क्या है हम इसका विचार करते हैं कि सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है यानी yeah. हम इस बात का विचार करते हैं कि आंखें कैसे खोले हैं हमारी पूरी प्रक्रिया आंख खोलने की है हमारी पूरी प्रक्रिया चक्षु खोलने की है जहां विचार होता है वहां तर्क विकसित होता है और जहां दर्शन होता है वहां योग विकसित होता है विचार का अनुबंध संबंध तर्क से है और दर्शन का अनुबंध और संबंध योग से है पूर्व में कोई तर्क विकसित नहीं हुआ लॉजिक को हमने कोई प्रेम नहीं किया है हमने उसको खेल समझा है बच्चों का खेल समझा है हमने कुछ और बात खोजी हमने दर्शन को और दर्शन के लिए योग को योग पद्धति है जिससे आपकी आंख खुलेगी और आप देखेंगे उस देखने के लिए साक्षी का प्रयोग है जैसे जैसे आप साक्षी होंगे विचार छीण होगा और एक घड़ी आएगी निर्विचार की विचारहीनता की नहीं कह रहा हूं निर्विचार की विचारहीन और निर्विचार में बहुत भेद है विचारहीन विचारक से नीचे है और निर्विचार विचारक के बहुत ऊपर है निर्विचार का अर्थ उसके चित्त में तरंगे नहीं है और चित्रता है और देखने की क्षमता उस शांति में पैदा होती है और विचारहीन का मतलब है कि उसे सूझते नहीं कि क्या करे तो मैं विचारहीन होने को नहीं निर्विचार होने को कह रहा हूं विचारहीन वो है जिसको सूझता नहीं निर्विचार वो है जिसको सिर्फ सूझता पा है जिसे दिखाई पाता है तो साक्षी आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा स्वयं की आत्मा की तरफ ले जाएगा ये जो हमने प्रयोग स्वार्थ के या ध्यान के साक्षी को जगाने के लिए किए हैं ये मात्र इसलिए ताकि किसी भी बात ही हम उस क्षण का अनुभव कर सके जब हम तो होते हैं और विचार नहीं होता है अगर एक क्षण को भी वो निर्मल क्षण उपलब्ध हो जाए जब हम तो हैं और विचार नहीं है तो आप जीवन में किसी बड़ी अद्भुत संपत्ति को उपलब्ध हो जाएंगे उस तरफ चले और उसके लिए चेष्टा करें और अपनी समग्र शक्ति को जोड़कर उस घड़ी की आकांक्षा करें जब चेतना तो होगी लेकिन विचार नहीं होगा जब चेतना विचार शून्य होती है तब सत्य का दर्शन होता है और जब चेतना विचार से भरी होती है और दबी होती है तब सत्य का दर्शन नहीं होता जैसे आकाश आग मेघा हो तो सूरज छिप जाता है ऐसे जब चित्त विचारों से आच्छन्न होता है तो स्वयं की सत्ता छिप जाती है और सूरज को देखना हो तो मेघों को वितरित और विसर्जित कर देना होगा और उनको हटा देना होगा ताकि सूरज झांक सके वैसे ही विचारों को हटा देना होगा ताकि स्वयं की सत्ता की प्रतीति और अनुभव हो सके